कार्यक्रम में आपका स्वागत है शायरी शब्दों की एक ऐसी धुन जो दो चार लफ्जों में ही दिल का हाल बयां कर देती है और आज हमारे मेहमान बस यही काम बहुत माहिरता से करते हैं प्लीज़ वेलकम ऑन आर शो उर्दू के जाने माने शायर शहर साहब ये शायरी का सफ़र कब शुरू हुआ आपके साथ मेरे साथ असल में बहुत दिलचस्प सूरत यह है जिसको लोग बहुत कम यक़ीन करते हैं आमतौर से तस्वुर ये होता है कि बचपन से ही कुछ मतलब उसमें जर्म्स होते हैं वो अपने ऐसी एक्टिविटीज़ उसकी होती हैं कि इससे मालूम होता है कि वो बड़ा होकर शायर बनने वाला मेरे ज़िंदगी में मैं बहुत गौर करता हूँ अपने पास में झांक के देखने की कोशिश करता हूँ कहीं दूर दूर से शायरी से को ताल्लुक मेरा नहीं था मैं बहुत ही हेल्दी हैबिट्स का आदमी अब भी हूँ वैसे mm -hmm. हॉकी खेलता था बहुत अच्छा एथलीट था और मेरे पूरे ख़ानदान में कोई मतलब किसी को शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं थी मेरे दादा भी पुलिस में थे मेरे बाप भी पुलिस में थे मेरे भाई भी पुलिस में थे और मेरे बाप और भाई ने, सब ने ये तय किया था कि मैं भी पुलिस में जाऊँगा और खानदार बनूंगा और मेरी एक्टिविटीज़ भी उनको बहुत सूट करती थी कि खेलने मिलने में दिलचस्पी इसको ज़्यादा पता नहीं क्यों मैंने मैं किसी वजह से ये तय किया कि मैं थानेदार नहीं बनूँगा लेकिन मेरे सामने कोई और टारगेट भी नहीं था मैं उस वक्त तक शायरी भी नहीं कर रहा था बहरल नतीजे के तौर पर मैंने अपना घर छोड़ दिया और एक मेरे उसताद थे जो पढ़ाते थे मुझे इंटरमीडिएट में खलील रमान आज़मी जो उर्दू के बहुत बड़े शायर और न... टिक थे उन्होंने मुझे अपने मतलब एक तरह से प्रोटेक्ट किया मुझे और तो सहारा दिया ये सोच के नहीं कि ये शायर है कुछ बस एक तरह से कुछ ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड पर अब उनके साथ जब मैं रहने लगा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये शायरी और अदब जो है ये जाहिर सब लोग आते हैं और सब एक सवाल उनसे करते थे कि भाई ये शख्स कैसे यहाँ पर इसको शायरी अदब से क्या दिलचस्पी हो सकती है तो कुछ मेरी चीज़ें हैं मतलब उन्होंने लिखी जो मेरे नाम सपी जो मेरी नहीं थी फिर बीए में ज़िंदगी मेरे एक मोड़ आया और मैं शेर कहने लगा अब भी जो शेर के लिए जो कॉम्पिटेंस चाहिए मतलब मीटर पर मतलब कंट्रोल उसको मीटर को परखने का तरीका ये सब मुझे कुछ नहीं आता तो जैसे लोग कहते हैं ना ये गॉड गिफ्टेड तो मेरे सिलसिले में हंड्रेड परसेंट ही गॉड गिफ्टेड है मतलब मुझे अब तक इसका कोई सुराग नहीं मिला कि मैं शायर क्यों हुआ अच्छा गॉड ने मुझे मतलब हर जगह प्रोटेक्ट किया मैंने एक रास्ता तय किया कि मैं जाने नहीं लेकिन क्या बनूंगा ये भी मैंने तय नहीं किया था बीए करने के बाद मैंने एम ए उर्दू में करने के बजाय साइकोलॉजी में, में, में एम ए किया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने गलत फ़ैसला किया तो छः महीने मेरे बेकार चले गए बेकार उनमानों में गए कि एक साल मेरा बढ़ गया तालीम का जी लेकिन फ़ायदा उस तरह यह हुआ कि मैंने बस सिर्फ शायरी की उस अर्से में वो छः महीनों में छः महीनों में अच्छा और कुछ पता नहीं क्या बात है कि जितने मैगजीन्स थे अच्छे मैगजीनस उसमें मेरी चीज़ें छपीं और बहुत जल्दी मैं लोगों की तोज्जो का मतलब सेंटर बन गया फिर मैंने एमए उर्दू में किया और उसके बाद मुझे मालूम हो गया कि मुझे आंदा क्या करना है फिर उसके बाद एमए का रिजल्ट भी नहीं निकला था कि मैं एक अखबार मतलब वीकली अखबार में मतलब एडिटर हो गया और स्कॉलरशिप मिल गया और ये पाँच साल मेरी बेकारी के मतलब एमए करने और लेक्चरर होने के दरमियान पाँच साल का मतलब पीरियड है अगरचे जो मेरे चेयरमैन थे और मेरे उस्ताद थे प्रोफेसर आलम सूर वो मुझे बहुत लाइक करते थे और चाहते थे कि मुझे किस तरह से डिपार्टमेंट में लाएं लेकिन जगह ही नहीं निकलती तो उस वक्त उर्दू में मतलब ना? होती हाँ। जी हमने पहला ये छपा आपका कलेक्शन तो आप किससे इंस्पायर हो लिखा आपने ये नहीं, नहीं इंस्पायर तो मैं पता नहीं किससे हुआ कहाँ से हुआ असल में देखें शायरी के सिलसिले में बहुत सी चीज़ें या मतलब आर्ट के सिलसिले में जो हमने बहुत से बना रखें कि कोई बाहर की चीज़ एक्सटर्नल चीज़ होती है वो फल लड़की को देखा है या फना फूल को, को देखा है या रात के अंधेरे को देखा जी। ये मेरे ख्याल में क्रिएटिव काम जो है किसी वक्त भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है ख़राब भी हो सकता है मतलब तो तो ये ख़राब चीज़ें जो मैं सामने नहीं लाता इसलिए वो मालूम नहीं होता कि मैंने ख़राब चीज़ें कितनी लिखी हैं सिर्फ वही चीज़ें जो मेरे ख्याल में ठीक होती हैं या जिनमें कोई ऐप मुझे नज़र नहीं आता है जाहिर है कि मैं ज़रूरी नहीं कि जो मैंने सोचा हो वो दूसरे लोगों से नजर आए लेकिन मैं बहुत अपनी चीज़ों को बहुत ऑब्जेक्टिवली देख सकता हूँ ये मेरे अंदर सलाहियत है कि मैं सिर्फ अपने को मतलब जब मैं अपना आना आएन, आईना देखता हूँ तो मुझे सफ़ेद बाल भी नज़र आते हैं मतलब यही नहीं कि मैं अच्छा अच्छा नज़र आ रहा हूँ तो आईना देखकर मैं, मैं अपने जिस तरह पहचान लेता हूँ अच्छा अपने मतलब क्रिएशन को भी बहुत ही जैसे होता से ऑब्जेक्टिव तरीके से देखता हूँ जैसे दूसरे की चीज है जी. अगर दूसरा कोई लिखता है तो मैं उसको कैसी चीज़ पसंद करता और कैसी चीज नापसंद करता और एक बन गया है मतलब कुछ ऊपर वाले का मतलब ऊपर वाले को बार बार ला रहा हूँ कि मैं मतलब ख़राब और अच्छी चीज़ में तमीज़ मेरे अंदर हमेशा से रही है आ, अच्छी शक्ल अच्छे कपड़े अच्छा खाना अच्छे लोग अच्छी फिल्म अच्छा म्यूज़िक मतलब मैं हर अच्छी चीज़ को पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया भी इतनी अच्छी लगे और उसमें अपनी पोइट्री से एक योगदान करने की कोशिश करता हूँ कि मेरी पोइट्री जो तो है लोगों में एक कम से कम बुरी चीज़ों के ख़िलाफ़ कोई मतलब एटीट्यूड पैदा करे अच्छी चीज़ों के फेवर में एटीट्यूड पैदा करे तो कोई मतलब कुछ में होना चाहिए जी दुनिया को खूबसूरत इसलिए के जो एक एक फ़लसफा वो सही है बड़ी हद तक जो क्रिएट करने वाला है वो जितने भी आदमियों को पैदा करता है उनका कोई ना कोई रोल है मतलब कोई बगैर रोल के पैदा नहीं किया गया मुजफ्फर अली साहब की जो उमराव जान थी जब उसका जिक्र होता है तो आपका जिक्र साथ होता है आ, वो गज़लें आपने लिखी तो फिल्मों में कैसे आए कैसा आया आपका काम ये देखिए सब सब मेरे साथ जितने काम भी हुए एक्सीडेंट मैं जब मेरा पहला कलेक्शन छपा तो मुजफ्फर अली वहाँ बीएससी कर रहे थे और वो पेंटर थे तो पेंटर होने की वजह से एक आध एग्जीबिशन मैंने उनकी देखी थी एक आध बार उनके कमरे पर भी गया और उनके पास मेरा ये पहला कलेक्शन था कई साल के बाद उनका खत आया कि साहब मैं एक फिल्म बना रहा हूं, गमन के नाम से उसमें आपकी दो ग़ज़लें सीने में जलन आँखों में में में तूफ़ान है। है। इस शहर और एक सवाल गे गाना उम्राव जान का जिसके लिए मैंने ये गजल बिल्कुल और यह गज़ल पहले छप चुकी थी ब्लिट्स में आ, जैसे उसमें थोड़ा से तब्दीली फिल्म के इन आँखों की मस्ती के मस्तानी हज़ारों हैं इन आँखों से वाबस्त उसमें गजल औरिजनल में था जिन आँखों से वाबस्ता यह एक मैं ही नहीं तनहवा उल्फत में तेरी उस इस शहर में मुझ जैसे दीवाने हज़ारों हैं और बाया शेर जो हैं वो मतलब फिल्म के अतबार से लिखे गए दो, दो शेर पुराने हैं और वो एक आंखों मस्ती थी मेरी ज़िंदगी में आई थी जब आप लिखते हैं आपने कहा कि कोई ख़ास अलग सी चीज़ इंस्पायर नहीं करती पर निजी स्तर पे, आपके जीवन पे, वो कौन से मूल हैं या वैल्यूज़ हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं नहीं मैंने एक मतलब एक अच्छा इंसान अच्छा शहरी अच्छा बाप अच्छा शोहर अच्छा दोस्त ये बनने की हमेशा कोशिश की मैं और मुझे अपने बारे में मतलब दूसरों की राय का बड़ा ख्याल रहता है कि कोई किसी को मेरी ज़ात से तकलीफ न पहुंचे एक तो ये दूसरा ये कि मुझसे जो एक्सपेक्ट करते हैं लोग मैं जहां तक हो सके उसको पूरा करने की कोशिश करूं तो टीचर कैसे हैसियत जो मतलब एक मैंने मैंने खुद एक टीचर का दूसरा सवूर मेरे जहन में था तो वो मेरे जहन में था कि जो वक्त पर जाए तैयारी करके क्लास में पढ़ाए लड़के को एहसास हो कि हाँ उसने कुछ ही टीचर से उसके लेक्चर से कुछ हासिल किया यानी कि किताबें में जो मौजूद है वही सब चीज़ें उसको किसी तरह किसी तरह से और पढ़ने पर आमादा करे उसको मतलब इंस्पायर करे उसकी शख्सियत को मतलब मतलब वो मॉडल मौड, बनाने की कोशिश करे कि साहब देखिए उस्ताद जड़े है, रिस्पॉन्सबल हैं ईमानदार हैं नंबर देने में क्लास पढ़ाने में अपने जो जो भी जिम्मेदारी की सुपुर्द की जाती है असमेंट में अपने अब इसमें जहाँ तक मैं कामयाब हुआ उसमें मेरे मतलब अंदर से रही हमेशा से और मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत सारे रोल बड़े ईमानदारी से आ, अदा करने की कोशिश की अब मैं इंसान हूँ जाहिर है कहीं ना कहीं जब इतने बहुत सारे रोल आपको एक वक्त अदा करने होते हैं कहीं कहीं तो हुलचुक हो जाती है तो कुछ लोगों का ख्याल है मतलब मेरी बीवी का ये ख्याल ये था कि मैंने वो काम सबसे इम्पोर्टेंट तो क्रिटिक तो घर में हाँ, बैठे होते। मतलब तो जाहिर है कि उन्होंने मेरे जहन में जो मतलब तस्वुर मेरा रखा था वो मैं नहीं था और ये बात मैंने उनको सब पूरा बताया अपने बारे में मुझे मैंने कुछ छुपा के नहीं रखा था कि मैं कैसा हूँ क्या कमजोर जितना मैंने अपने को बुरा साबित उनके सामने किया था पहले उससे बहुत कम बुरा साबित हुआ मैं <laughs> मेरे ख्याल में लेकिन बहर हमारी अच्छा अंजाम नहीं हुआ उसका रात को दिन से मिलाने की हवस थी हमको काम अच्छा ना था अंजाम भी अच्छा ना हुआ <laughs> तो बहुत से काम ऐसे होते हैं इनको आप पूरा नहीं कर पाते तो रिश्तों को बनाए रखने में मैं बहुत पूरा करता सबसे जरूरी गोंद क्या होती है मैं तो जो एक्सपेक्ट करता है कोई मुझसे मैं कोशिश करता हूँ कि उसके एक्सपेक्टेशन पे पूरा होता हूँ बट ये कहीं आपको थका नहीं देता कि हम नहीं उम्मीदों से रिश्ते बहुत कम कायम करता हूँ और कायम करने के बाद फिर बहुत निभाने कोशिश करता हूँ इसीलिए मैं कोई नया अकाउंट अब नहीं खोलता मसलन किसी से इतनी मिलने में नहीं जाता कि एक बार जाऊँगा दूसरी बार नहीं गया तो फिर वो सोचेगा कि सब क्यों नहीं आए तो कोई नए मैंने रिश्ते नहीं बनाए जो पुरानी दोस्तियाँ हैं उन्हीं को निभा रहा हूँ और अपनी तरफ से बहुत पे साफ हूँ आप रिलेशनशिप से रिश्तों को फो ग्रांटेड नहीं लेते उन पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं दूसरे दूसरे की मतलब एक्सपेक्टेशन को हमेशा अपने ध्यान में रखता हूँ कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है हूँ और 95 परसेंट मैं उसके एक्सपेक्टेशन तो पूरा होता को फाइव परसेंट कहीं वो, वो ज़्यादा मतलब एक्सपेक्ट करने लगे तो तो जाहिर है कि ये उसका भी कसूर है मुझसे शिकायत बहुत कम लोगों को मतलब हुई है बल्कि मतलब ये मेरा बाज लोग मुझे ऐप भी मेरा समझने लगे कि हर आदमी होता है इनकी तारीफ करता है तो कोई बात ही नहीं हुई हर आदमी इनको अच्छा करा अब जैसे जितने इनाम मुझे मिले अरे बहुत पहले से मुझे अकेडमी अवार्ड मिल गया था और लेकिन फाइव परसेंट लोगों ने मतलब उसको कुछ नहीं कहा कहा बिल्कुल सही आदमी को मिला hmm. <laughs> तो है तो <laughs> तो है वो तो वो तो तो ठीक जिनको कहते ना जीवन में अगर कोई डिट्रैक्टर्स नहीं हुए तो फिर मतलब जीवन में वो सफलता नहीं मिली अब मैं समझिए देखिए सिर्फ शायरी के बलबूते हुआ hmm. मतलब मैंने पी कर लिया और क्लास भी पढ़ाता था मतलब लेकिन कोई पर्चे लिखना एकेडमिक उसमें मतलब सेमिनार्स में जाना ये सब मैंने कभी नहीं किया तो बल्कि हमारे एक वाइस चांसलर थे हाशिम अली साहब वो कहते थे कि शहर यार शेक्सपियर को प्रोफेसरशिप नहीं मिलेगी शेक्सपियर पर जिसने किताब लिखी उसको प्रोफेसरशिप मिल <laughs> जाएगी <laughs> तो मैंने किताब ना मिले वो बुरी मेरी तरफ से खैर भारत में उसके बाद प्रोफेसर भी होगा और पै कभी किसी चीज़ के पीछे भागा नहीं उसको कहते हैं कि साहब उसके लिए मतलब अपनी ज़िंदगी दूभर की हुए बहुत देर में रीडर वस्ती मुझे अप्लाई करवाया गया और रीडर बनाया गया इसी तरह से एक प्रोफेसरशिप की सिलेक्शन कमेटी हुई इसमें कोई नहीं हुआ दूसरी बार मैंने उस उसके लिए अप्लाई नहीं किया तो मैं चपरासी कहने के सब तो दो फॉर्म मंगा रहे आप एक ही मंगा मैंने कहा अगर इस बार इस पर नहीं हुआ तो फिर अगला बिल्कुल भी मंगवाऊ मुझे को ऐसा मैं फिर भी मतलब जो मेरी अहमियत है ज़िंदगी में रहेगी ये तो आदमी दुनिया जो बनाता है वो अपने भी बच्चों के लिए बनाता है बनाना चाहिए इसको जब तो दुनिया में शामिल हो गया है तो बच्चों से पूछा जाता नहीं कि आपके पाप क्या करते हैं तो अगर वो बताएगा वो मतलब तो क्लर्क हैं कहीं पर या बदमा तो किसी पोस्ट तो ज़ाहिर है उनको तकलीफ़ होती है उनको बात बताने में हमारे बाप प्रोफेसर हैं साहब हमारे बाप चेयरमैन हैं हमारे बाप तो मशहूर फलाने हैं तो ये दुनिया में बहुत से काम जो हैं जब आप दुनिया में शामिल हो गए हैं तो बीवी बच्चों की ख्वाहिश खुशी के लिए उनकी ख्वाहिश के, के लिए उनको अच्छा अच्छी तालीम के लिए उनको कंफर्ट्स फराम करने के लिए दुनिया में तो शामिल होना चाहिए और तरक्की की ख्वाहिश भी रखना चाहिए मतलब तो ये नहीं कि पैसे से या तमाम चीज़ों से बिल्कुल ही आदमी बेनिया लेकिन यह कि कोशिश ये करें कि फेर तरीके से मिले तो अच्छा है कुछ मूल है उनके आधार पर चलना आपने स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सिखाया उन्होंने आपको क्या सिखाया उन्होंने सिखाया कि वो अमल करते हैं मेरे पर अमल मिसाल देते हैं जी। दे हम एक बात थे, क्लास में वक्त पर हैं तैयारी करके जाते हैं ये हम कभी नहीं भूलते चाहे हम कहीं भी जाए तो बड़ा बेचारे मतलब मेरे शागिर तो मुझ पर जान देते हैं मतलब और इतने शागि फैले हुए हैं मतलब हमारे एक दोस्त है रेडियो में टीवी में इसमें सब जगह ज़े, हर जगह मौजूद है वो कहते हैं तुमने तो ऐसे जाल फैला रखा है <laughs> तो जाहिर है कि भाई कोई प्रोग्राम होता है रेडियो का या टीवी का है तो तो वो लोग मुझे कोशिश करते हैं कि मैं आऊँ उसमें अब मैं बहुत कम जाता हूँ जी या यूनिवर्सिटी में कहीं पर हैं तो वो भी वहाँ कोशिश करते हैं नौकरी करते है। तो बैठ जाइए आके बस और कुछ नहीं तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी तरह की महरूमी यानी दुनिया से और ऊपर वाले से मुझे कोई शिकायत नहीं दुनिया ने भी ऊपर वाले ने भी मेरे साथ इतना अच्छा सुलूक किया जी. है कि मेरे से सिर्फ दुआएं निकलती हैं और कभी शिकवा जो होता है कि साहब ये चीज़ नहीं मिली मुझे और ये दुनिया में ये बुरी चीज़ है तो तो दुनिया बहुत खुश और ये ऑप्टमिज़म और ये पॉजिटिविटी आपके एटीट्यूड में झलकती है इसमें कोई दो राय नहीं है सर जाते जाते अपनी पसंद का कुछ जो आपने कुछ गजल लिखी हो या कुछ शेर आप पढ़ना चाहें दर्शकों के लिए मतलब कुछ मैं शेर इधर उधर सुनाता हूँ मतलब जिससे मेरे शुरू भी पता चलेगा भीड़ का हिस्सा बन जाता मैं तनखा नहीं होता भीड़ का हिस्सा बन जाता मैं तनखा नहीं होता सचमुच ऐसा हो जाता तो अच्छा नहीं होता ब्यूटीफुल। भीड़ का हिस्सा बन जाता मैं तन्हा नहीं होता सचमुच ऐसा हो जाता तो अच्छा नहीं होता इस उम्र के सफर में मैं ठहरा कहीं नहीं इस उम्र के सफर में मैं ठहरा कहीं नहीं ये जानते हुए भी कि आगे ज़मीन नहीं इस उम्र के सफर में मैं ठहरा कहीं नहीं ये जानते हुए भी कि आगे जमीन नहीं एक शेर आखिर में शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है रिश्ता ही मेरी प्यास का पानी से नहीं शेर साहब आप हमारे प्रोग्राम में आए बहुत अच्छा लगा आपसे नहीं, नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए कि ये मतलब ईमानदारी से मैं कहूँ जी कि ये वो इंटरव्यू है जिसमें उस तरह के सवाल नहीं किए गए जो आमतौर से किए जाते हैं जो बहुत ही बचकाना है किस्म के सवाल कब लिखना शुरू किया पहला मजबूत कब शबा पहली किताब कब तो आपने बहुत से सवाल किए इस पर मुझे फिर से अपने बारे में और अपने को ताजा दम करने के लिए और सोचने के लिए मुझे उसने उकसाया मैं आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच